श्री कृष्ण बचनामृत परिच्छेद संतानवे ग्यारह अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण नहीं त्याग क्यों करना होगा आप लोग मन में त्याग का भाव लाइए संसार में अनासक्त होकर रहिए सुरेंद्र ने कभी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तरा यहाँ ला रखा था दो एक दिन आयात भी था फिर उसकी बीवी ने कहा दिन के समय चाहे जहाँ जा रहो रात को घर से ना निकलने पाओगे तब सुरेंद्र क्या कहता अब रात के समय कहीं रहने का उपाय भी नहीं रह गया और देखो सिर्फ विचार करने से क्या होता है उनके लिए व्याकुल हो उन्हें प्यार करना सीखो ज्ञान और विचार ये पुरुष हैं इनकी पहुंच बस दरवाजे तक है भक्ति स्त्री है वह भीतर भी चली जाती है इसी तरह के एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है तब मनुष्य ईश्वर को पाता है सनकादी ऋषि शांत भाव लेकर रहते थे हनुमान दास भाव में थे श्रीदास सुदाम आदि ब्रज के चरवाहों का सख्य भाव था यशोदा का वात्सल्य भाव था ईश्वर पर ईश्वर पर उनकी संतान बुद्धि थी श्रीमती का मधुर भाव था हे ईश्वर तुम प्रभु हो मैं दास हूँ इस भाव का नाम है दास भाव साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है पंडित जी हाँ सीती के पंडित जी चले गए हैं संध्या हो गई काली मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी श्री राम कृष्ण देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं छोटी खाट पर बैठे हुए हैं मन ईश्वर चिंतन में है कुछ भक्त आकर जमीन पर बैठ गए घर में शांति है एक घंटा रात बीत चुकी है ईशान मुखोपाध्याय और किशोरी आए वे लोग श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर बैठ गए पुरस्चरण आदि शास्त्रोक्त कर्मों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है वे कर्मयोगी हैं अब श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ज्ञान ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता है ज्ञान के दो लक्षण हैं पहला है अनुराग अर्थात ईश्वर को प्यार करना केवल ज्ञान का विचार कर रहे हैं परंतु ईश्वर पर अनुराग नहीं है प्यार नहीं है तो वह मिथ्या है एक और लक्षण है कुंडलिनी शक्ति का जा, जागना कुंडलनी जब तक सोती रहती है तब तक ज्ञान नहीं होता बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं विचार कर रहे हैं परंतु भीतर व्याकुलता नहीं है वह ज्ञान का लक्षण नहीं है कुंडलिनी शक्ति के जागने पर भाव भक्ति और प्रेम यह सब होता है इसे ही भक्ति योग कहते हैं कर्मयोग बड़ा कठिन है उससे कुछ शक्ति होती है विभूतियाँ मिलती हैं ईशान मैं हाजरा महाशय के पास जाता हूँ श्री रामकृष्ण चुप हैं कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए साथ साथ हाजरा भी थे श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं कुछ देर बाद हाजरा ने ईशान से कहा चलिए अभी ये ध्यान करेंगे ईशान और हाजरा चले गए श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं कुछ समय में सचमुच ध्यान करने लगे उंगलियों पर जप कर रहे हैं वही हाथ एक बार सिर पर रखा फिर ललाट पर फिर क्रमशः कंठ हृदय और नाभि पर भक्तों को जान पड़ा श्री रामकृष्ण सठ पद्मों में आदि शक्ति का ध्यान कर रहे हैं शिव संहिता आदि शास्त्रों में जो योग की बातें हैं क्या वे यही है ईशान हाजरा के सांस काली मंदिर गए हुए थे श्री कृष्ण ध्यान कर रहे थे रात के साढ़े सात बजे का समय होगा उसी समय अधर आ गए कुछ देर बाद श्री कृष्ण काली का दर्शन करने गए दर्शन कर और पाद पद्मों का निर्माल्य लेकर ले उन्होंने सिर पर धारण किया माता को प्रणाम कर उन्होंने प्रदक्षिणा की और चामर लेकर विजयन करने लगे श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो रहे हैं बाहर आते समय उन्होंने देखा ईशान संध्या कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ईशान से क्या तुम तब के आए हुए संध्योपासना ही कर रहे हो एक गाना सुनो ईशान के पास बैठकर कर श्री रामकृष्ण मधुर स्वर से गाने लगे गया गंगा प्रभास काशी कांची कौन चाहता है अगर काली काली कहते हुए वह अपनी देह त्याग सके त्रिसंध्या की बात लोग कहते हैं परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है परंतु कभी संधि नहीं पाती दया व्रत दान आदि मदन को कुछ नहीं सुहाते ब्रह्ममयी के चरण कमल ही उसका याग यज्ञ है संध्या उतने ही दिनों के लिए है जब तक उनके पाद पद्मों में भक्ति न हो उनका नाम लेते हुए आँखों में जब तक आंसू न आ जाए और शरीर में रोमांच न हो जाए रामप्रसाद के एक गाने में है मैंने युक्ति और मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया है क्योंकि काली को ब्रह्मजान मैंने धर्माधर्म का त्याग कर दिया है जब फल होता है तब फूल झड़ जाता है जब भक्ति होती है तब ईश्वर मिलते हैं तब संध्यादि कर्म दूर हो जाते हैं गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास काम घटा देती है नौ महीने का गर्भ होने पर फिर घर का काम छूने नहीं देती फिर संतान पैदा होने पर वह बच्चे को ही गोद में लिए रहती है और उसी की सेवा करती है फिर उसके लिए कोई काम नहीं रह जाता ईश्वर प्राप्ति होने पर संध्यादि कर्म छूट जाते हैं तुम इस तरह धीमा तिताला बजाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा तीव्र वैराग्य चाहिए पंद्रह महीने का एक साल बनाओगे तो क्या होगा तुम्हारे भीतर मानो बल है ही नहीं मानो भींगे हुए चिवड़ों के समान हो उठकर कमर कसो इसीलिए मुझे यह गाना नहीं अच्छा लगता हरी सो लाग रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन जाई बनत बनत बन जाई मुझे नहीं सुहाता तीब्र वैराग्य चाहिए हाजरा से भी मैं यही कहता हूँ